भाइयों और बहनों आज का जो भजन गाया गया उसका मुझको कोई पता नहीं था कि कौन सा भजन देगा इस तरह से ये काम चलता नहीं है लड़कियों पर छोड़ देता हूँ उनके दिल में जो अच्छा लगे वो भजन गाती है लेकिन आज का भजन ऐसा है जिसका इतिहास आपको जानना चाहिए मैंने सुना तो था पहले लेकिन उसका गुंजन जब मैं 21 दिन का उपवास वो आका खान महल में कर रहा था मेल तो नाम की बात रही वो तो जेल थी महल थी। क्योंकि मुझको वहाँ रखा गया था साथ में वो सरोजन देवी थी और पीछे मेरी पत्नी को तो वहां भेजा उन्होंने उसको कोई उस वक़्त नहीं लाए थे तो इतफाक से मुझको हाका करना पड़ा उस वक्त उस भजन का गुंजान मुझको चलता था लेकिन है तो बिल्कुल आसान उसमें कोई शब्द के लिए जंजाल होनी नहीं चाहिए लेकिन मैं इस तरह से भजनों को याद नहीं कर सकता हूँ इसलिए मैं तो भूल गया था तो दिल में ऐसा था के वो मेरा उस मेरे दिल में गुंजन चले तो और भी अच्छा है क्योंकि उस उपवास में और सब उपवास में सबके लिए सहारा राम का ही हो सकता है बाकी जो तो वो मुरछा में आकर किसी पर धरना करते हैं वो उपवास की दूसरी बात है लेकिन जो एक सद्भाव से उपवास किया जाता है तो उसमें सहारा पानी पीता है तो पानी से नहीं मिलता है कुछ भी करता है ऐसी बाकी उपवास तो उपवास है तो उसमें ऐसे सहारा नहीं मिलता है सहारा तो राम जी के नाम से ही मिलता है तो पीछे मैंने वहां से मुझको इजाजत थी किसी को ताक देना है लिखना है अगर काम की चीज है इसमें कोई राज प्रकरण चीज नहीं है तो तो मैंने तार दे दिया लड़की मेरे पास रहती थी वो जानती थी तो उसको तार दिया तो उसने पीछे वो भजन का वो सारा का सारा भजन तार में दिया क्योंकि तो वो बहुत छोटा है <coughs> तो मैं तो बहुत राजी हुआ मिला मुझको ये भजन का तो रसी इतिहास है उसको मैं करुण इतिहास नहीं मानता हूं वो भजन आज गाया गया और ठीक मौके पर गया है कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मिलती है वो तो हमारे लिए जो कांग्रेस के भक्त हैं या तो कांग्रेस में चौन्नी ही लेकर अपना नाम दाखिल करवाए हैं वो तो मुठ्ठी भर हैं लेकिन बाहर जो तो रहे हैं वो चौनी के बाहर रहे वो तो बड़े बुलंद भक्त हैं सच्चे भक्त हैं उनको तो चोर नहीं लेते हैं तो कभी ना कभी वो कांग्रेस के के सचिव भी बन सकते हैं कांग्रेस के सभापति भी बन सकते हैं सब कुछ हो सकते हैं लेकिन चोर नहीं भरते हैं वो तो कुछ नहीं बन सकते हैं तो वो वो बिल्कुल सेवा भाव से ही उसमें लेते हैं दूसरे सेवा भाव से नहीं लेते हैं ऐसा कहने का मतलब नहीं है लेकिन यहाँ तो दूसरे भी यही समझेंगे कि लोग तो भक्ति करते हैं उनको तो कांग्रेस की भक्ति ही करना है बाकी कांग्रेस के पास से कुछ अपना निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है तो ऐसे बहुत लोग तो बड़े करोड़ तो ऐसे ही हैं। वो सबब दूसरा था उसको तो मैं छोड़ देना चाहता था कि क्यों गलती थे हाँ अगर हम कांग्रेस में रहेंगे तो कुछ कुछ कुछ सरकार कर लेगी आज तो ऐसा कुछ है नहीं डर की बात तो चलेगी पंद्रह अगस्त से बराबर चली गई एहन मौके पर बाकी तो उससे पहले चली गई थी तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कल मिलती है उसके साथ अगर ये दो अक्षर हैं तो तो सब कुछ है लेकिन उनके साथ वो दो अक्षर कैसे रहे राम कैसे रहे वो तो जब हमारे में राम होगा तब तो उनके साथ रहे अगर हमारे में राम नहीं है तो उनके साथ रहने वाला नहीं क्यों के आखिर में है, उसमें जो गए हैं वो सब के सब आपके प्रतिनिधि हैं, आपके सेवक हैं आपके खादिम हैं, तो आप अगर भगवान को मानते नहीं है उनके भक्त नहीं है तो पीछे वो भक्त है तो भी निकम्मे से बन जाते हैं तो पीछे मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि आपका पूरा काम नहीं करते अगर मैं आस्तिक आदमी हूँ और पीछे मेरे साथ एक मेरी सेवा करने वाला है वो नास्तिक है मानो तो वो सेवा ही नहीं कर सकता है नास्तिक आदमी अगर सेवा करता है तो पीछे भारूति सेवा बन गई भारूती सेवा से तो कुछ होता नहीं है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जो आपने सेवा है वो तो भारूती नहीं है उसको आप कुछ डरमाया नहीं लेते हैं वो डरमाया मांगते नहीं है इच्छा भी रखे तो बुरा करते हैं ऐसा सब कांग्रेस का ढंग बना है तो वो लोग जब हमारे में राम होगा तब उनमें राम दाखिल होने वाला है निश्चित है अगर हमारे में ही राम नहीं है तो उसे कैसे हो सकता है ठीक इसी चीज में ऐसा ही कहो कि आज उस सारी की सारी वर्किंग कमेटी ने काम किया वो नहीं जानती थी कि इसी तरह से मैं वो जामा तो मैं पहना देता हूं कि वो जो हुआ वो क्योंकि हुआ क्या क्या उनको देखना था कि हम हमारे यहाँ जितने हिंदू जितने हैं हैं हैं वो सचमुच वापस जा सकते हैं क्या? और जा सकते सकते क्या और ऐसा कहें तो जाएंगे तो मैंने तो मैंने बार बार आपको कह दिया कि अवश्य जाएंगे आज नहीं जाएंगे आज तो वहां से जितने पड़े हैं उनकी भागने की ही भी हो रही है और दूसरी क्या करें हाँ अगर वो जानबाज है मेरी दृष्टि से मेरे अर्थ में जान गई तो क्या हुआ लेकिन अपना मान को नहीं जाने देंगे अपना धर्म को नहीं जाने देंगे तो वो कहीं भी पड़े हैं उसको क्या परवा है वो क्यों मिनट करेंगे पंडित जी से सरदार जी से हमको जल्दी से हंसे मंगवा लो अगर हवाई जहाज भेजते हैं तो अच्छा नहीं तो क्या होगा नहीं तो हम मर जाएंगे दूसरा तो होने वाला नहीं हमको मार डालेंगे हमारी बीबी है उनको उठा जाएंगे बीबी को कौन उठा जा सकता है किसी को उठाना चाहता था क्योंकि जो मरने के लिए तैयार हुए हैं उसको उठा जाए तो भी मरना है रखे तो भी मरना है ऐसे जब तक हम नहीं बने हैं तब जाहिर है कि हुकूमत को तो उन लोगों को वापस लाने की पैरवी करना है तो मैं इसी को बात नहीं करता हूँ पागलपन की नहीं आज से बस ऐसा ही है की उन लोगों को आना ही नहीं है वहाँ जाए मर जाए वो, वो कोई हमारे हाथ की चीज थोड़ी है लेकिन मैंने जो तो कहा है और वो लोग भी इस चीज को किस तरह से अंजाम पहुंचाना उसका उसके उसका ख्याल करने में सारा स, सारा समय चला गया कुछ हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है क्यों और उनको दिक्कत क्या थी कि जो पाकिस्तान में हम मानते हैं कि हुआ है। जातियां हुई वो कोई आए हैं तो खुशी से नहीं आए हैं ऐसा नहीं था कि पंजाब में रहना उसमें वो भूखों मरते थे रोटी नहीं कमाते रोटी कमाते थे और कहा तो कई हिंदू सिख वो तो रखपति बने और उनके पास तो इतनी जायदाद रही आज वो जायदाद खो बैठे लाखों रुपया खो बैठे घर खो बैठे ऐसे और कई मर गए तब पीछे उनको दहशत लगती है कि अभी हम भी मर जाएंगे, खोया खोया, तो तो तो लेकिन जान को तो चलो तो जाकर हिंदुस्तान वो, तो वो क्यूँ आए है और इसमें पाकिस्तान का कितना दोष है दोष है ऐसा हम माने में मानता हूँ अगर ये दोष है तो पीछे हमारे उनसे मिन्नत करना है उनको बताना है कि आप ऐसा क्यों करते हैं और आपको आपके लोग हैं उनको आपके वहां रखना ही है ऐसा कहें तो सही और कहें तो उस कहने के साथ जोर क्या हमारे साथ होना चाहिए शक्ति उस शब्दों में हमारे कि सारी दुनिया हमको सहारा दें ऐसे हम नहीं रहे हैं वो चुपता था हम कैसे नहीं रहे उन्होंने तो शुरू की लेकिन हमने पीछे उनका उनका नमूना लेकर हमने उनकी नकल की नकल करना वो कोई बुरी बात नहीं है, गुना नहीं है एक आदमी अच्छा है, तो उसका अच्छापन की हम नकल करें तो तो अच्छी बात है वो फर्ज हो जाता है लेकिन एक आदमी बुरा है उसकी नकल करना वो बुरी बात है एक बुरा बना इसलिए हमारे क्यों बुरा बनना मैं तो वही बात आपको दोहरा कर कह रहा हूँ ठीक दो चार बार आपको के सामने मैंने रखी है लेकिन हर वक्त दोहराता इसी बात को दूसरे तीसरे ढांचे में आज तो ढांचा क्या बना है मेरे सामने कि वर्किंग कमिटी तो हो रही है कल से ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी मिलेगी उस पर बड़ी जिम्मेवारी पड़ी है क्या बड़ी जिम्मेवारी पड़ी है कि आपके प्रतिनिधि उनको सारी दुनिया के सामने खड़ा रहना है ये चीज पेचीदा बन गई है उसको सुलझाना है वो कैसे सुलझा सकेंगे वो कहें कि हमको तो मारते ही रहेंगे मुसलमानों को लेकिन तुमको हिंदू और सिखों को मारने नहीं देंगे तो वो तो नहीं चल सकेंगे वो कहना कहना तो कुछ भी कहें लेकिन वो चलती नहीं है चीज़ दुनिया इसको मानने वाली नहीं है और हमारे हाथ में अगर हथियार नहीं है तो, तो दुनिया ही है दुनिया का अभिप्राय हमको मिलता है लेकिन दुनिया का अभिप्राय हमको मिले उसके पहले हमको राम का अभिप्राय मिलना चाहिए इसलिए कहा कि दूसरा सब निकम्मा है दूसरे देवता है वो भी निकम्मे है वो क्या वो दाम के हैं, लेकिन ये तो काम का ही और उसके लिए कुछ देना ही नहीं पड़ता है फिर भी हमको वो तो देता ही रहता है उनका लेना भी देने में ही पड़ा है बाकी ऐसा नहीं है कि वो लें और वो, वो दे भी देना ही उसका धर्म हो गया कि देना ही है, उसी में उसका लेना हो जाता है ऐसा दो अवसर के चमत्कार पड़ा है अगर वो राम उनमे हो हम में हो तो इसे क्या हो जाता है कि वो खड़े होकर कह सकते हैं, कभी हमने इकरार कर लिया है तय किया है की वहा कुछ भी हुआ उसको दुरस्त करने के लिए उन लोगों को अपने मुरब्बे पर दोबारा भेजने के लिए हिंदुओं को लाहौर में वो मॉडल कॉलोनी में जिस जगह पे कहो उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है उस पर भेजने के लिए हमारे अपना हाथ साफ रखना चाहिए हमारे बहादुर बनना चाहिए और हमने गलती की है तो गलती का कबूल कर ले कबूल करने के माने होगा कि दोबारा हम गलती नहीं करेंगे अगर ऐसा हम कर सकते हैं तब तो आज लटार होकर सारी दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं और मैं तो कह सकता हूँ ऐसा ही कहो प्रतिज्ञा जैसा ही तब पीछे सब हिंदू सब सिख वो हाँ, आराम से जा सकते हैं आज तो कहो उनको कि जाओ तो हसेंगे मैं कहूँ तो भी क्या हुआ तो वो कहेंगे अच्छा उसकी गारंटी है कि हमको कुछ नहीं होगा तो मैं तो गारंटी नहीं दे सकू मैं इतना ही कह सकू ना जाले में चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ तो उनको संतोष नहीं होगा एक आदमी के मरने से हम, हमारा क्या होना है हम जिंदा रहेंगे नहीं? हम अपने, अपने जो लायलपुर बनाया है वहां जाकर बैठ सकेंगे कि नहीं ये उनको तो पूछना है तो वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ कहा लेकिन अगर यहाँ हम सब सारे हिंदुस्तानी उसमें सीखा सब ऐसी आबो हवा पैदा करते हैं तो उनके साथ हम झगड़ा ही नहीं करते हैं तो मैं कहता हूँ क्षण में पाकिस्तान वो पाक बन जाता है ऐसा कोई कहे कि वो तो बनने वाले नहीं है मैं वो मानने वाला नहीं हूं हमने हमने गुनाह करके उन लोगों को अच्छा होने में रुकावट डाली है तो वो ऐसा ही समझते हैं कि हम करते हैं ठीक करते हैं अगर नहीं तो पैसे इतनी तादाद में हिंदू पढ़े हैं वो तो वो तो, तो कांग्रेस चलाते हैं साठ बरस से कांग्रेस चलाते आए हैं उसमें हिंदू है मुसलमान है सिख है पारसी ईसाई सब हैं। लेकिन अभी हमारे पास से सीख गए कि किसी का कार्य नहीं मुसलमान का तो बिल्कुल कार्य नहीं उसको तो हम देखें ऐसा ही वाले तो क्या करें बस हमारे भी एक धर्म ही चलाना है उसके माते हट उसके गुलाम होकर जो रहे वो रहे और नहीं तो उसको मरना ही है ये तो पाकिस्तान भेजना तब वो ऐसा समझते हैं कि हम करते हैं वही है और वो करते हैं थे वो निकमी बात थी तो अभी हमने ये शुरू किया तो उसका उसकी नकल करके वो भी हमारे जैसे ही बनते हैं तो किसी खूबी हमने की इस तरह से दुनिया में जो नापाक चीज है बुरी चीज से वो चलती है मैंने तो जब से बोला हूं तब से कहा है कि जो बुरी चीज उसको कोई ठिकाना ही नहीं है जब बुरी चीज को सहारा मिल जाता है कोई भी अच्छे है उसका तब तो बुरी चीज को पाँ खाती है उसको पैदल वो वो चल सकती है तो बुरी चीज़ ऐसे चलती है इसलिए मैं तो सोचा कि कल ऑल कांग्रेस कमेटी बैठने वाली है तो इतनी चीज़ इस ढांचे में रखकर आपको मैं सुना दूँ दूसरा तो मैं इतना ही कहूँगा कि वहाँ कोई नजर न करें क्योंकि तो वहाँ तो बस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेम्बर के ही जा सकते हैं दूसरों को नहीं जाना है तो खामों का जाकर हम क्या करेंगे और मेरी तो उम्मीद बराबर है कि मुझको वहाँ जाना तो पड़ेगा ऐसा समझता हूँ लेकिन साढ़े पाँच बजे में तो यहाँ हासिल हो जाऊँगा मुझको प्रार्थना छोड़ना अच्छा नहीं लगता है और मौके पर न चले वो भी अच्छा नहीं लगता मैं तो आज रह सकता था वहाँ वो काम तो चल रहा है और वर्किंग कमीटा लेकिन मैंने वो हमारे सदर साहब हैं उनकी इजाजत ले ली कि मुझको तो जाने दें साढ़े बजे तो मुझको वहाँ पर प्रार्थना में शरीक होना चाहिए तो मेरी उम्मीद तो इस रहती है कि मैं कल भी यहां आ जाऊंगा और हमारी प्रार्थना तो होगी इतना वक्त मुझको दे देंगे बस हो